गीता तत्व चिंतन समर्पण भगवत कृपा का द्वार यदि तुम्हें यह सब मालूम है तो फिर गुरुजनों से युद्ध करने में हिचक क्यों रहे हो क्या तुम्हें नहीं मालूम कि जब युधिष्ठिर युद्ध के लिए आज्ञा और आशीर्वाद मांगने भीष्म पितामह द्रोणाचार्य तथा सल्य के पास गए और उनकी पाद वंदना की जो उन लोगों को विवस्थता के स्वर में युधिष्ठिर से कहा अर्थस्य पुरुषोदास दासस्वर्थो न इति चत्य महाराजा वृद्धोस्म्यर्थे न कौरवई है पुरुष पैसा का दास है पैसा किसी का दास नहीं यह सत्य है और इसी कारण से महाराज हम कौरवों के धन से बंध गए हैं यदि तुम इस बात को जानते हो तो यह भी समझते हो कि तुम जिन्हें गुरुजन कह रहे हो वे लोभ व स्वधर्म से च्युत हो गए हैं और कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक हो बैठे हैं अतः वे दंडनीय हैं फिर आताताई कौरवों का पक्ष लेकर वे भी आताताई की श्रेणी में चले गए हैं अतएवध्य हैं तब तुम क्यों इन पर वाण की वर्षा करने से जी चुरा रहे हो इसलिए कि मैं इन्हें स्वधर्मच्युत अभिवेकी और आताताई नहीं मानता भले ही ये अर्थ का कामनावश कौरवों का साथ दे रहे हैं तथापि इन्हें महानुभाव ही मानता हूँ सामान्य अर्थ एवं काम की वृत्तियों की छुद्र संतुष्टि के लिए मैं अपने इन पूज्य महात्मा गुरुजनों से युद्ध नहीं कर सकता अर्जुन के मर्म में हार का भय न चेत दिद्म कतरनो गरियो यद्वा जयेम यदि वो जये या ने वह जी विषा देवस्थिता प्रमुखी फिर हम यह भी तो नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना श्रेयस्कर होगा पता नहीं इस युद्ध में हम जीतेंगे या हमें वे जीत लेंगे अहो जिन्हें मारकर हम जीना नहीं चाहते वे ही पुत्र हमारे सामने खड़े हैं यहाँ पर अर्जुन अपने मन की डावाडोल स्थिति को कुछ कुछ स्वीकार करता है वह कहता है कि मेरी बुद्धि निश्चय नहीं कर पा रही है कि क्या करना मेरे लिए उचित होगा अभी उसने पूरी तरह आत्मसमर्पण नहीं किया है उसे अभी भी अपनी बुद्धि का भरोसा है पर यहाँ पर उसके अनजाने उसके अंतर में छिपा हार का भय प्रकट हो रहा है ऊपर हमने कहा था कि अर्जुन के मन में दो प्रकार का भय है एक तो गुरजनों को मारने से उत्पन्न होने वाले पाप का भय जिस पर चर्चा कर चुके हैं और दूसरा हार का भय वह कहता है कि पता नहीं हम जीतेंगे या वे जीतेंगे यहीं पर हार का भय झलकता है अब तक तो रोग के ये कारण दिखाई ही नहीं पड़ रहे थे पर जब भगवान कृष्ण ने कड़े शब्दों में अर्जुन का तिरस्कार किया उसे धिक्कारा तो उसके रोग को जन्म देने वाले ये छिपे हुए कारण धीरे से प्रकट होते हैं उत्तम वैद्य वह है जो रोग को जड़ से खत्म कर देता है पर जब तक जड़ ही पकड़ में न आए उसे नष्ट कैसे किया जा सकता है भगवान कृष्ण रोग की जड़ को पकड़ना जानते हैं वे अर्जुन को अपने रोग का भान करा देते हैं मानो अर्जुन से कहते हैं अर्जुन देख तेरी करुणा और दया की आड़ में कायरता छिपी है पाप और हार का भय छिपा है अपने इस रोग को पकड़ अपने दोष पर गुण का मुलम्मा मत चढ़ा दोष को दोष के ही रूप में देख तूने धित्राष्ट्र के पुत्रों को कब इतना प्यार किया था कि उनके बिना जीना तू दूभर मान रहा है जब से जानने समझने लायक हुआ हो तभी से तो धित्राक्ष के पुत्रों से तुम्हारी बनी नहीं अभी तेरह वर्ष तो उनके लुक छिपकर अपने प्राणों की रक्षा करते हुए वन वन भटकते फिरे उसके पहले भी लाक्षागृह में तुम लोगों को जीवित जला देने की योजना बनाई गई थी और यह सब समझते हुए भी आज जाने कैसे तुम्हारे हृदय में उनके लिए प्यार का ऐसा दरिया उमड़ रहा है कि कहते हो उनके बिना हम जीवित नहीं रहना चाहते अर्जुन टटोलो अपने मन को अच्छी तरह टटोलो तुम क्यों अपने को ऐसा छल रहे हो